अक्सर लोग पूछते हैं कि स्टीविया के साथ में कौन कौन सी भोज्य सामग्री भोजन सामग्री खाई जा सकती है कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ खाई जा सकती हैं क्या जो सहजन है मुनगा है उसके साथ स्टीविया खाया जा सकता है या करेला जो लोग डायबिटीज़ वाले डायबिटीज़ से प्रभावित लोग हैं वो करेले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या करेले के साथ में इस्टीविया का प्रयोग किया जा सकता है तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और जब अब जबकि स्टीविया का बहुत जोर से प्रमोशन हो रहा है विश्व स्तर पर और इसे बहुत सुरक्षित विकल्प बताया जा रहा है शक्कर का और बताया जा रहा है इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है तब लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये भारतीय जो मनौषधियाँ हैं या भारतीय जड़ी बूटियाँ हैं या भारतीय भोजन है उसके साथ में क्या स्टीविया लिया जा सकता है मतलब किसी प्रकार का कोई नुकसान है या नहीं है और यह विडम्बना ही है और दुर्भाग्य की बात है कि इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है सभी ये जो स्टीविया की मार्केटिंग करते हैं या स्टीविया को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बेच रहे हैं वो बस कह देते हैं कि हाँ आप ले सकते हैं स्टीविया तो हर्बल है और स्टीविया से कोई नुकसान नहीं है बल्कि हकीकत ये नहीं है स्टीविया अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और दुनिया भर में स्टीविया पर जो रिसर्च हुए हैं उसके हिसाब से देखा देखें तो बहुत सारे प्रयोग हैं जो स्टीविया की का एक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर को देखे बिना मतलब अभी बताते नहीं हैं कि स्टीविया का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो दूसरी वन और दूसरे भोजन सामग्रियों से कैसे इंट्रैक्ट करेंगे ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि करेला हम खाते हैं डायबिटीज़ के लिए और कोई करेले का जूस पीते हैं कोई करेला की सब्जी भारत में खाई जाती है या करेला को नीम के साथ भी लिया जाता है और आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में करेला जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोग लेते हैं और लोगों को विश्वास है कि इससे जो है शुगर कम होती और वाकई मधुमेह में डायबिटीज़ में करेले से फ़ायदा होता है तो क्या स्टीविया इस इसके साथ ले सकते हैं तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें वैज्ञानिक दस्तावेज़ देखें तो दुनिया भर में अभी कहीं भी ऐसे प्रयोग नहीं हुए हैं जो ये बताते हैं कि करेले को और स्टीविया को एक साथ लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है आ, अधिकतर दो जड़ी बूटियों या दो वन वनौश, वन औषधियों को आपस में मिलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानने के लिए हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं या लेते हैं और या पारंपरिक चिकित्सकों जो ट्रेडिशनल हीलर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये इन ड्रग्स का क्या इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे की विरोधी तो नहीं है किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं होती है कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होता है पर स्टीविया के केस में ये बड़ी मुश्किल की बात है क्योंकि स्टीविया भारत की फसल नहीं है ना भारत में जंगलों में पाई जाती है स्टीविया परागवे की आ, फसल है और करेला जो है भारत का है तो कभी पारंपरिक चिकित्सकों के बीच को ये मौका नहीं मिला कि आपस में ये दोनों ड्रग्स के इंट्रैक्शन के बारे में कोई अध्ययन करें अभी हाल ही में स्टीविया का जब प्रचार प्रसार शुरू हुआ उससे समझ जाइए कि करीब पाँच से दस साल पहले तक के छोटे पैमाने पे भारत में स्टीविया नई फसल के रूप में लगाई गई उस समय मैंने स्टीविया के सैंपल इकट्ठा करके पारंपरिक चिकित्सकों को दिए उनके विचार जानने के लिए कि ये कैसी आप इससे कैसा महसूस करते हैं आप इसके साथ प्रयोग करिए अपनी औषधियों के साथ में इसका प्रयोग करिए बहुत से पारंपरिक चिकित्सकों ने इसे स्वीकार किया उन्होंने प्रयोग किए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हमारे देश की फसल नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते इसलिए हम अपनी औषधियों के साथ इसे मिलाकर प्रयोग नहीं करेंगे उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो बाकी जो प्रयोग है अगर आप वैज्ञानिक दस्तावेज दस्ता देखेंगे और जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है रिसर्च है तो उसमें कोई साफ नहीं कह सकता कि स्टिविया को करेले के साथ में लिया जा सकता है कितनी मात्रा में लिया जा सकता है क्या करेला खाने के तुरंत बाद स्टीविया लिया जा सकता है क्या करेले के जूस और स्टीविया में कोई रिएक्शन होता है ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है तो अभी मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा जो भी ये प्रश्न बार बार पूछते हैं कि क्या हम करेला और स्टीविया साथ साथ ले सकते हैं या करेले के सेवन के साथ स्टीविया ले सकते हैं तो अगर आप आ, विज्ञान को मानते हैं और साइंटिफिक रिसर्च में आपका भरोसा है तो आप अभी रुकीये क्योंकि ऐसे प्रयोग नहीं किए गए हैं और आ, आ, आप ये कह सकते हैं कि, कि हम डॉक्टर के परामर्श से ले सकते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि स्टीविया नई फसल है और इस पे कोई जो है अभी साइंटिफिक रिसर्च हुई नहीं है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए कि वो आप शोध करें स्टीविया पर कम से कम पाँच साल छः साल तक के और ड्रग इंट्रैक्शन देखें कि स्टीविया का मूनगा के साथ में क्या इंट्रैक्शन होता है गुड़ मार के साथ क्या इंटरेक्शन होता है बड़ी संख्या में भारत में लोग पनीर का फूल लेते हैं डायबिटीज़ के लिए उसका क्या इंटरेक्शन होता है स्टीविया के साथ में और जब पता चल जाए कि हाँ भाई ये पूरी तरह से सेफ़ है उसके बाद यह जो है स्टीविया को बाज़ार में लाया जाना चाहिए ऐसा जो यूरोप में हुआ है स्टीविया को अभी परमिशन मिली है और डाइट कोक और दूसरी चीज़ों में भी अब स्टीविया डाला जा रहा है तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और ये नहीं मान लेना चाहिए कि यह हर्बल है तो इस्टिविया से कोई नुकसान नहीं होगा और हर्बल दो हर्ब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो करेला है उसकी भी अपनी सीमाएं हैं अगर बहुत तरह के घाव होते हैं जिनमें कि पारंपरिक चिकित्सक हैं और जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं वो साफ मना करते हैं कि आप करेला का प्रयोग ना करें इससे घाव बढ़ सकते हैं तो करेला के भी अपनी सीमाएं हैं उसके अच्छे गुण भी हैं और ये चिकित्सक के विवेक और अनुभव पर निर्भर करता है कि वो कैसे करेले का प्रयोग करते हैं और आपको प्रयोग करने की सलाह देते हैं इसलिए मेरी ये सलाह है कि स्टीविया और का जो ड्रग इंटरेक्शन है वो पूरा देखें जो अभी बाज़ार में हो हल्ला मचा हुआ है कि स्टीविया खाएँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और साइड इफ़ेक्ट्स से फ्री है उससे बचें और अगर आप विज्ञान को मानते हैं और साइंटिफिक रिसर्च को मानते हैं तो थोड़ा धैर्य धारण करें और जो आपसे आपको इस भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश करें उनको साफ साफ ये कह दें कि आप हमें साइंटिफिक प्रूफ दिखाइए कि ये ये करेला और स्टीविया का ड्रग इंट्रैक्शन है ऐसे प्रयोग किए गए और आदमी पे प्रयोग किए गए या बड़े जानवरों पे प्रयोग किए गए उसके बाद ऐसे परिणाम निकले हैं और ऑथेंटिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये वर्क किया है उसके बाद ही स्टीविया का सेवन करें अन्यथा ऐसा ना हो कि हम स्टीविया खा लें और उसके बाद एक पूरी पीढ़ी जो है उसको कोई भारतीय औषधियों और, और स्टीविया में इंट्रैक्शन से कोई नई बीमारी हो जाए और उससे लड़ने के लिए फिर दसों साल लग जाए